अमृतवाणी कर्म तथा नैष्कर्म आठ यदि किसी में शुद्ध सत्वगुण का उदय हो तो वह सदा केवल ईश्वर चिंतन ही करता है उसे और कुछ भी नहीं भाता किसी किसी को प्रारब्ध जन्म से ही शुद्ध सत्वगुण प्राप्त होता है कामना शून्य होकर कर्म करने का प्रयत्न करते हुए अंत में शुद्ध सत्वगुण प्राप्त होता है रजो मिश्रित सत्वगुण के रहने पर धीरे धीरे मन नाना दिशाओं में जाने लगता है इससे मैं जगत का उपकार करूंगा। इस प्रकार का अभिमान आजुकता है इस सामान्य जीव के लिए जगत का उपकार करने जाना बड़ा कठिन है पर यदि कोई कामना शून्य होकर परोपकार के लिए कर्म करे तो उसमें दोष नहीं इसे निष्काम कर्म कहते हैं इस प्रकार के कर्म करने का प्रयत्न करना बहुत अच्छा है पर सब लोग यह नहीं कर पाते यह बड़ा कठिन है 830 सभी को कर्म करना पड़ता है एक दो जन ही कर्म त्याग कर सकते हैं एक दो लोगों में ही शुद्ध सत्वगुण देखने को मिलता है निष्काम कर्म करते करते रजो मिश्रित सत्वगुण धीरे धीरे शुद्ध सत्व में परिणित होता है शुद्ध सत्व के आते ही उनकी कृपा से ईश्वर लाभ होता है साधारण आदमी शुद्ध सत्व की अवस्था को नहीं समझ पाते 831 ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होने पर कर्म त्याग अपने आप हो जाता है ईश्वर जिन लोगों से कर्म करवा रहे हैं उन्हें करने दो जिनका समय आ गया है वे सब छोड़कर कहें मन हृदय में विराजमान माँ को तू देख और मैं देखूं और कोई नहीं देखे 832 सौ संध्या गायत्री में लीन होती है गायत्री प्रणव में लीन होती है प्रणव समाधि में लीन होता है इस प्रकार संध्यादि कर्म का समाधि में लय होता है 833 जब तक सच्चिदानंद में मन लीन न हो जाए तब तक उन्हें पुकारना और संसार में कामकाज करना दोनों बातें चल सकती हैं उनमें मन तल्लीन हो जाने पर कोई काम करने की आवश्यकता नहीं रहती जैसे मानो कोई कीर्तन गा रहा है निताई अमार माता हाथी मेरा नित्यानंद मतवाला हाथी है पहले जब वह गाना शुरू करता है तब गीत के शब्द राग ताग मान लय सभी बातों पर ध्यान रखते हुए सही ढंग से गाता है फिर जब गीत के भाव में उसका मन थोड़ा मग्न होता है तब वह सिर्फ़ माता हाथी माता हाथी ही कहता है फिर जब उस भाव में मन और भी तलीन हुआ तब वह सिर्फ़ हाथी हाथी ही कहता है अंत में जब मन पूरी तरह तलीन हो जाता है तब वह हा हा कर कर कह कर ही भाव मग्न होकर चुप हो जाता है आठ इसीलिए कहता हूँ शुरू शुरू में कर्म की बड़ी चहल पहल रहती है परंतु तुम ईश्वर की ओर जितना ही अग्रसर होगे उतना ही तुम्हारा कर्म कम होता जाएगा अंत में सर्व कर्म त्याग होकर समाधि होगी समाधि होने के बाद प्रायः देह नहीं टीका करती किसी किसी की देह लोक शिक्षा के लिए रह जाती है जैसे नारदाद ऋषि और चैतन्य देवादि अवतारों का कुआं कुआं खोद चुकने के बाद कोई कोई कुदाल टोकरी आदि की विदाई कर देते हैं पर कोई कुएं उन्हें रख देते हैं सोचते हैं रहने दो मोहल्ले वालों में से किसी के काम आएगा ऐसे महापुरुष लोग जीवों के दुख देखकर कातर होते हैं ये ऐसे स्वार्थी नहीं होते कि सोचे हमें ज्ञान लाभ हुआ ये सब हो गया